किसी कहा भाई युद्ध तो भगवान को कहां ढूंढे तो कबूखा से बड़ा पड़ा वहां जाके बोले और कहीं छिपा हुआ है तो बोले गोपी ने साड़ी में छिपा है जाके देख ली ऐसा तो सच्चिदानंद का संकेत करने वाली श्रुतियां और ब्रह्मा जी उन के बल पर ही भगवान की माया को देखने चले लले अवश्य तो उनको ऐश्वर्य दिखाई दिया इतना उनको दिखाई दिया है कि सारा ऐश्वर्य है भला इसीलिए ब्रह्मांड जी के बिलासा इस पवन में ही अधिक जाग उठती है उनके मन में कि ये सुख तो देखा ये चतुर्भुज रूप का ऐश्वर्य का सारा का सारा ये विलास तो देखा पर गोप के साथ जो खेले हमारे साथ तो नहीं खेले खेली <laughs> बछड़ों को मायों को जो सुख दिया ये तो हमको नहीं मिला ये तो ब्रदवासियों को ही वृंदावन के लोगों को कोई ये सौभाग्य प्राप्त हमको तो नहीं तो ब्रह्मा जी चाय करेंगे बोले महाराज हमें तो सारा स्तुति में सारा वेद वंदन करके सार सारंथ में कहेंगे बोले महाराज हमें तो इस वृंदाठवी में कुछ बना दे दो हाथ ये सांस नहीं है कहने क्या बना दो स्वाद समझेगा ये ब्रह्मा जी ने नहीं कहा कि हमको अमुक चीज बना लो कुछ भी बना दो उन्होंने तो लता अब्दुल मौषदी का नाम भी ले लिया उद्धव ने सखा रहे उन्होंने ये अधिकार भी नहीं समझा ब्रह्म जी के नाम ले लें तो आज ब्रह्मा जी के सामने ऐश्वर्य का प्राकृतिक चमत्कार आया और सुध बुद्ध खो बैठे एक कनिका मात्र देखकर अरे पूरा उनका ऐश्वर्य भी कौन देख सकता है के बाद तो अलग है ही तो ब्रह्मा जी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे महान ऐश्वर्य का दर्शन करने की भी अयोग्यता उनमें प्रकट हो गई कि माधुर्य के बाद वही हम तो ऐश्वर्य को भी देख सकते ऐश्वर्य के सामने तेज होने पर दिखाने पर भी और ब्रह्मा जी की इंद्रिया विश्च्रेष्ठ हो गई वे शुद्ध बुद्ध खो बैठे लुरख पर रह सफर तो देख लिया कि सर्व कारण कारण कृष्णचंद्र हैं पर आत्म पर यही हैं तो अपनी अयोग्यता उनके सामने प्रकट होकर नाचने लगी कि यही अभिमान करने चला था कि इनके इनको मैं मोहित कर दूंगा अब भगवान की लीला शक्ति पल अब भगवान ने अपनी सारी लीला को समेट लिया म, म, के निरसन प्रा जातो तंजन मुखद ब्रह्मकमत कनेशे दृष्टुति व्युत सती चछादा दा ज्ञा सपदी जा जवनिका बस ब्रह्म की चेतना नौती जैसे मृत्यु के उस पार पहुंचे हुए प्राणी में फिर से जीवन आ जाए इस प्रकार मुग्ध विवश बेहोश संज्ञाहीन ब्रह्मा जागे बाह्य ज्ञान हुआ वृत्ति फय हुई इंद्रियों में फिर क्रियाशील बताई कान सुनने लगे आंखे देखने लगे नाग सूंघने लगे तब इन्होंने आठों आथ, आंखों को फिर से ठीक से खोला इस बार देखा तो बस ये भगवान का जो ऐश्वर्य सिंधु उछल रहा था बाढ़ आ रही थी और तो जिसकी बड़ी बड़ी वो उत्पन्न तरंगों में उत्ताल तरंगों में ये सारी अहमता कास्पद अपने आप का ममतास्पद जगत का संपूर्ण स्थिति विलुप्त हो चुका था ये ब्रह्मा अब देखने लगे जिन कोई मृत्यु पाए पुनः जागे जह तह लख वस्तु अनवरा गए तीन यह देख चाह बगन कर सुख नहीं थोड़ा ब्रह्मा ने चार दृष्टि डाली तो ब्रह्मा को क्या दिखाई दिया वृंदावन की शोभा अब वो ऐश्वर्य नहीं वृंदावन की शोभा दिखाई दी वृंदाकान सामने देखा वो बड़े सुंदर सुंदर सुनधुर पके हुए फल के भार से वो पंक्तिया की पंक्तियां वृक्षों की सुंदर सुंदर उन पर रंग बिरंगे सत पर सुगंध पुष्प खिल रहे और मन उनके गहने पहने हुए लताओं से बलड़ियों से तमाम वृक्ष घिरे हुए और उन पर मनो आसन लगाए वो चित्र विचित्र सारे पक्षी समूह वो सब लगान कर रहे बोल रहे हरी हरी बुरी घास और वही सर्वत्र शीतलमंद सुगंध पवन चला ही वृंदावन की श्री वृंदावन की श्री का बड़ा सुंदर वर्णन है लंबा चौड़ा वर्णन है तो इस प्रकार से देखा और फिर देखा वृंदावन के आदिवासी जीवों के कहीं हरिन खेल रहे हैं कहीं सांप नाच रहे हैं कहीं चूहे बिल्ली खेल रहे हैं आपस में नवले सांप खेल रहे हैं सब के सब वहाँ पर निर्वयर प्रेमय शत्रु भाव रहित तो उस वृंदावन की महिमा में विकृति नहीं होती जब भगवान वहाँ पर दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं तब वृंदावन की ये जो पवित्र भूमि है सच्चिदानंद मंदिर मन प्रकृति विक नहीं होती वहाँ ये संसार का कोई भी आगर नहीं रहता कुछ तो भी अशुभ नहीं रहता वहाँ पर नैसर्ग तो दुर्बिरा सान निर्मद आ गया मित्र निर्वाजितास भी नहीं लगती वहाँ पर सब तिरुप्त रहते हैं, कोई रह काम नहीं आता अशुभ का प्रवेश नहीं होता इस प्रकार रमणीय वृंदा बनके के दर्शन जब उनको हुए तब ये सृष्टा ब्रह्मा जी प्रकृतिष्ठ हो गए तो ब्रह्मा जी जब प्रकृतिष्ठ हुए तो इस वृंदावन की वृंदाकानन की कमलीय शोभा को देख करके उनके जो इंद्रियां ऐश्वर्य के तेज से निरस्त हो चुकी थी वे सब के सब इस कमूल्य शोभा का स्पर्श पाकर उत्फुल्ल हो गए। इंद्रियां सारी नाच उठी और जिस तरह उन्होंने देखा ब्रह्मा जी की आंख गिधर गई उधर ही उधर ही उनको दिखाई दिया निराजल ये परमानंद मानो बिखर रहा है बन के कण कण में प्रेम का निर्मल प्रेम का मनो झरना झर रहा है और सर्वत्र सबूर अप्राकृतिक भावों भावोच्छ्वास की मनो ये बड़ी हुई श्वेत श्रेणी नदी बह रही है इस अपरित माधुरी राशि को देखकर पूरा प्रांत कौन कर सकता है इसका अथाहगर है ये जहां दिव्य प्रेम का प्रादुर्भाव होता है वहाँ ये सच्चिदांदमय निर्मल अगाध समुद्र का पूरे हो जाता है तो ये पूरा पूरा उसमें अवगान करके पता लगा सके रस सके ऐसा तो कोई जगत में हुआ ही नहीं हो सकता ही नहीं तो इस अमित अपरिमित माधुरी राशि का जरा सा बिंदु पान करते ही ब्रह्मा जी आनंद गदगद हो गए उनके आठों नेत्रों में प्रेमाश्री भर और मानव प्राणों को झंकृत करती हुई सहसरो सहसरों भावों की उर्मियां भावों की लहरें उनके हृदय को प्लावित करने लगी ये सामने देखा श्रीकृष्ण को श्याम सुंदर को बस वो जैसे के तैसे जो के त्यों उसी रूप में जिस रूप में वो छोड़कर गए थे वर्मा जी उसी रूप में देखा वही बाल लीला का आवेश है चमत्कार ऐश्वर्य कि समय सारा का सारा अंत्य हो गया वही लीला रस की मत्तता है पर वही ग्रास हाथ में लिए है दर का ग्रास लिए और वही बछड़ों को और बच्चों को खोज रहे हैं कि सारी लीला बीच की सुसंपन्न हो गई और इस लीला वैचित्र से ब्रह्मा जी मोहित हुए स्तब्ध हुए वायु चेतना शून्य हुए ब्रह्मलोक में तिरस्कृत हुए प्रेम को हृदय में कुछ अंश में पाया अब शरणागत हो गए। तो विधाता के नेत्रों ने स्पष्ट देख लिया उनके ज्ञान ने स्पष्ट देख लिया कि इस असीम की सीमा कोई पा नहीं सकता अनंत का अंत कोई पा नहीं सकता किसी की माया का विस्तार इन पर चल नहीं सकता महामहिम स्वमहिम स्थित ये सर्वेश्वर परमेश्वर हैं और सर्वेश्वर परमेश्वर होते हुए ही इस समय ये गोप बालक बने हुए और इन अपने जनों को सुख दे रहे हैं तो अब तक तो ब्रह्मा जी को वो अपानी पा गए जब उनकी गीता ऐसी चीज थी ना उनके मन में कि भाई बिना हाथ के काम करते हैं बिना पैर के चलते हैं सब बातें ठीक है आज ये देखा ब्रह्मा जी ने कि जो अद्वय एक मेरा दुकीय जिसके लिए निर्धारित तो हो चुका श्रोतियों के द्वारा सत्यम ज्ञानतम ब्रह्मा वो ज्ञान स्वरूप वो अद्वितीय स्वरूप आज अनंत बछड़ों और गोप बा, बालकों की खोज में लग रहा है जिसका अनुसंधान करते करते श्रुतियां अपने ज्ञान को निशेष कर सकती हैं और कह देती हैं कि ये वो नहीं वो नहीं वो नहीं ये भी वो नहीं और अंत में कह देती हैं कि जो बच रहता है वही वो है उसका निर्देश नहीं कर सकती अनदेश का निर्देश नहीं कर सकती इस प्रकार जो एक आदमी जो ज्ञाता नहीं दूसरे को जानने वाला नहीं स्वयं ज्ञान स्वरूप वो ज्ञान स्वरूप अनंत ब्रह्म आज ये जैसे किसी की निधि कहीं खो गई हो किसी का धन कहीं खो गया हो और वो आतर होकर मैंने एक तो कौतूहल से काम करे कोई बड़ा धेर है इसमें एक तो भाई हम कुछ खोया खोया नहीं है हमारा खोता क्या हम ये तो लोग दिखाऊ का नाटक कर रहे हैं ये एक भाव ये निपुणता दिखा रहे हैं नाट्य में वो नाटक करने वाला जो पात्र होता है वो तो पात्र जानता है इस बात को कि ये कुछ है नहीं तो ये ये मेरा मेरा नाट्य निपुण है ये मेरी अब, मेरा अभिनय नैपुण्य है मेरा खेल इतना चमत्कारय है कि देखने वाले उस खेल को चकित हो जाते हैं उसी प्रकार के भाव से समन्वित होकर करुण भाव में रोने लगते हैं पेध तो के भाव में सबको सबकी लाल आंखें हो जाती पर वो जानता है कि ये लाट्य है लेकिन भाई जिसका वास्तव में कुछ खो गया हो और दिखाने के लिए कर रहा हूं उसके जृदय में वास्तविक आतुरता होती है आत्मभाव होता है जिसको तो ये मालूम है कि अमृत जगह पर अमृत चीज पड़ी हुई है और वो लोगों को दिखाने के लिए खोजने का दान करता है उसकी चीज दूसरी होती और यहां ब्रह्मा जी ने आज स्पष्ट देखा कि वो अपानिपादे जमीन गुरहित सप्तमानतम ब्रह्म एक मेवा द्वितीय ब्रह्म वो वो दही भात का कौर हाथ में लिए और गोवत्सों को और गोप बालकों को स्वयं इस प्रकार आर्त भाव से ढूंढ रहा है जैसे कोई निधि खो गई हो तो ये परात्म ब्रह्म की गोप शिशु लीला एक अग्रह का ये शिशुओं को और बच्चों को खोजने का उपक्रम ये ज्ञान स्वरूप की ऐसी मुग्धता अनंत का इस प्रकार से खोज पा का प्रयास और ब्रह्म का ये दधि भात के अन्नग्रास से विमोषित कर पल्लव ये बड़ा विस्मयजनक ब्रह्मा जी आनंदमुग्ध हो गए जैसे प्रभु पूरा पूरब लखे बक्षहरण के ठौर अक्ष उधारी लखें कहां दधि लिए कोर वही बधुवन का ग्रास करिए वही विश्वमु शिशु ब्रह्मा जी को दिखाई दिए अब ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया ऐश्वर्य देखा और ये माधुरी देखा, अब वे हंस पर बैठे हुए आसनासी में रहे ये उनके मान की बात नहीं रही उतर आए उतर आए और धीरे धीरे समली पाये वो त्रभुंगी लाल खड़े वहां पर खड़े मधुर भाव उनके तमाम श्रीअंगों से झर रहा बेलुखों से वही मुंह में दही भात लग रहा हाथ में दही भात लग रहा अंगुलियों में अचार लिए हुए जूठे हाथ जूठे मुंह ब्रह्म जिनके जिन ब्रह्मा जी के उपासना आराधना के लिए बहुत बड़ी शुद्धि की परमावश्यकता है वो ब्रह्मा जी स्वयं इस परम कमणी या भंगिमान धारण करने वाले श्याम सुंदर गोप शिशु के चरणों में लुट पड़े गिर पड़े चरणों में वो जैसे हो जैसे कोई बड़ा भारी विशाल स्वर्ण बंड बड़े देव से वो किसी नील सुंदर के चरणों में गिर रहा उसी प्रकाश से ब्रह्मा जी लाल लाल वो स्वर्णमय रंग वाले ये उस घास से भरी हुई भूमि पर संकुलित भूमि पर वो नीलमणि के चित्तरनाग में गिर पड़े आज ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ आज वे जान पाए कि मानव अनाज काल से संचित अभिमान आर्थना के लिए श्याम सुंदर के चार चरणों में समर्पित हुए अभिमान का समर्पण बड़ा कठिन है महाराज मनुष्य साधना कर लेता है सब कर लेता है पर तो उसके साथ साथ साधना अभिमान उसका संबंधित होता रहता है नित्य नया हमने ये कर लिया हमने ये पा लिया जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तब ई अभिमान के समर्पण का सौभाग्य प्राप्त होता है तो ब्रह्मा जी को आशा नहीं थी कि हम इन महामहेश्वर नंदकुलंद्र की तुनि निकट आकर करके हम इनके चरणों का दुर्लभ ये दर्शन कर सकेंगे देवाभिमान इमार, महाराज मनुष्य के पास अभिमान रहता है मामूली किसी के पास विद्या का किसी के पास वर्ण का किसी के पास जाति का किसी के पास धन का और यहां तो ये देव-देव ब्रह्मा देव का अभिमान ऐसा कहते हैं कि देवता जमीन पर दैली रखते नहीं देवा भूमि स्पेशन थी जमीन पर दैली रखते तो मुठ बड़ा तो से संगे पर आज ये सर्वेश्वर भगवान की चिदानंद में की जिसका एक, एक, एक रजिकल प्राप्त करने के लिए जो मिंद्र मुनिंद्र लाल ला आयुक्त रहते हैं देवता तो पाएंगे कहां से उसमें आज ब्रह्मा जी चरणों में जुट पड़े ब्रह्मा जी को तो भगवान के चरणों में पड़े रहे दीदी आज पर आगे की बात कर हरिओम